देवी भागवत पांचवा स्कंध धूम्रलोचन और देवी का संवाद तथा धूम्रलोचन वध व्यास जी कहते हैं भगवती जगदम्बा की बात सुनकर सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही उसने कहा सुंदर भवों वाली देवी तुम स्त्री स्वभाव के कारण सहसा यह क्या कर रही हो अली अभिमानी जिन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा अन्य दुर्दान्त दैत्यों को भी परास्त कर दिया है उन्हें तुम संग्राम में जीतने की इच्छा कैसे रखती हो त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो समर में शुंभ को जीत सके कमलपत्राक्षी, ऐसी स्थिति में तुम में क्या सामर्थ्य है जो तुम उनके सामने युद्ध में थोड़ी देर भी टिक सको सुंदरी बिना सोचे समझे कभी भी कोई वचन नहीं कहना चाहिए अपने और विपक्षी के बल को जानकर ही समय के अनुसार बात करना उचित है त्रिलोकी के अध्यक्ष महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो जाने के कारण प्रार्थना कर रहे हैं तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो मूर्खतापूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात का आदर करके तुम शुंभ अथवा निशुंभ किसी की पत्नी बन जाओ मैं यह तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ बाले तुम उनके पास नहीं जाओगे तो राजा शुम्भ अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से दूतों को भेजेंगे वे दूत बड़े ही बलाभिमानी हैं। तब वे तुम्हारी चोटी पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें ले जाकर शुंभ के सामने उपस्थित कर देंगे यह बात बिल्कुल निश्चित है अतः तन्मंगी अपनी लज्जा सुरक्षित रखने के लिए ही तुम्हें इस दुस्साहस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए तुम एक आदरणीय देवी हो मेरी बात मानकर शुंभ के पास चलने की कृपा करो कहाँ तीखे तीरों से होने वाली मारकाट और कहाँ रति से उत्पन्न होने वाला सुख तुम्हें सार असार बात पर विचार करके मेरे हितकर वचनों पर ध्यान देना चाहिए तुम शुंभ अथवा निशुंभ को स्वामी बना लो जो करने में ही तुम्हारा परम कल्याण है देवी ने कहा महाभाग दूत तुम बड़े कार्यकुशल और सत्यवादी हो शुंभ और निशुंभ निश्चय ही अत्यंत बलवान है यह बात मैं जान गई किंतु लड़कपन से ही मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे कैसे अन्यथा किया जाए अतः तुम निशुम्भ अथवा उससे भी अधिक बलवान शुम्भ से कह दो कि बिना युद्ध किए कोई भी मेरा स्वामी नहीं बन सकेगा चाहे कोई कितना भी सुयोग्य और सुंदर क्यों न हो राजन मुझे जीत कर पाणी ग्रहण कर लो मैं अबला होती हुई भी युद्ध करने के विचार से ही इस समय यहाँ आई हूँ यह बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए तुम में शक्ति हो तो वीर धर्म का आश्रय लेकर मेरे साथ युद्ध करो और यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो तो अभी अभी पाताल भाग जाना तुम्हारे लिए श्रेयश्कर है तुम्हें जीने की अभिलाषा हो तो स्वर्ग और पृथ्वी इन दोनों स्थानों को छोड़कर तुरंत भाग जाओ दूत तुम अभी जाओ और आदरपूर्वक अपने स्वामी को मेरी ये बातें सुना दो फिर महाबली शुम्भ विचार करके जो उचित होगा वही करेंगे संसार में दूध का यही धर्म है कि जो बात सत्य हो उसे व्यक्त कर दे धर्मज्ञ शत्रु और स्वामी दूध को दोनों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए अब तुम भी वैसा ही करो विलम्ब न करो